सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड तो में आशा करूंगा बिल्कुल जल्दी जल्दी बहुत जाते रहिए आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष निर्माण कार्यक्रम ऐसी परमजीत कौर भी उपस्थित बातें करेंगे और इनका का परमजीत के बारे में आप सभी से बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति मेरा नाम परमजीत कौर है मैं कनाडा की पीआर हूं और मैं मधुबन में आई मेरी कांति बहन मुझे यहाँ पे लेके आई फ़रीदाबाद से सो so, मैं अनुभव अपना बताना चाहती हूँ सबको कि मेरा मन कितना कितना कितना खुश है जो मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फील करती हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ़रिश्ता नहीं कितने हज़ारों हज़ारों फरिश्तों का दर्शन प्राप्त हुआ और उनके वचन सुनने का उनके भाव सुनने का मौका मिला तो भाग्य है मेरा जो यहाँ पे मैं मधुबन में आके माउंट आबू में आके जो अपना जीवन सफल कर रही हूँ जो शायद मेरा जीवन चला जाता और मैं ये अनुभव ना कर पाती क्योंकि मेरी उम्र सेवेंटी फाइव है और मैं पहले बी एड कॉलेज में लेक्चरर थी कुरुक्षेत्रा में उसके बाद मैंने लेक्चरशिप करी फिर मैं प्रिंसिपल रही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारे अनुभव करे बहुत सारी मीटिंग्स करी सीबीएसई की मीटिंग्स करी बहुत सारे लोगों को मिली बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले बोलने के बात करने के अनुभव करने के लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला सो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशील समझते हुए आपके समक्ष अपने विचार रखती हूँ कि यहाँ पे आके एक अनुभूति जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई ये एक संस्था कहूँ या संसार कहूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उन्होंने इतना बड़ा संसार रच दिया एक ब्रह्मा बाबा ने क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे किससे शिव बाबा से शिव बाबा से, से कनेक्शन बनाना बहुत बहुत बहुत मुश्किल है अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है अपना अहंकार अपने मन बुद्धि सब कुछ समर्पण करना पड़ता है अपना स्वार्थ सबसे पहले छोड़ना पड़ता है तब और बहुत सी चीज़ें छोड़ के तब कनेक्शन बनता है वो भी अगर शिव बाबा की कृपा हो तब उनके ऊपर कितनी महान कृपा थी जिन्होंने अपना कनेक्शन बनाया डायरेक्ट शिव बाबा से सो मैं उनको याद करते हुए उनकी मधुर स्मृति में ये संसार देख रही हूँ चारों तरफ वातावरण शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध है जिनकी महिमा बयान करनी बहुत बहुत मुश्किल कार्य है चारों तरफ देख के मुझे यूँ लगता है जैसे मैं कोई कल्पना कर रही हूँ स्वर्ग में आ गई हूँ या किसी काल्पनिक दुनिया में हूँ जो दुनिया में छोड़ के आई वो दुनिया अलग है ये दुनिया कुछ अलग है जब कल मैं मुरली सुन रही थी और उन्होंने कनेक्शन बनाया कि आप सोचो एक चमकता हुआ सितारा हूँ मैं मुझे सचमुच ऐसे लगा जैसे मैं आसमान पे आसमान के ऊपर उड़कर एक सितारा बन चुकी हाँ एक सितारा बन चुकी हाँ ये मुझे अनुभव हुआ अंदर से क्या अलौकिक नज़ारा क्या अलौकिक शब्द ये अपने अंदर महसूस हुआ आज इस कंप्यूटर एज में ये भावना आनी बहुत बहुत कठिन है असंभव नहीं है क्योंकि ऐसी जगह पे आके हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम सब रू हैं हम सब आत्मा हैं जिसने किसी को देखा नहीं ना आकार है उसका ना उसका कोई रूप है ना कोई रंग है ना कोई काया है ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है लेकिन उसका अनुभव होता है ये रूहों की दुनिया रूहों की दुनिया में आना एक सफल सफल जीवन का वरदान है जो मैं अनुभव करती हूँ मेरा जीवन सफल हो गया सफल हो गया सफल हो गया ओम शांति ओम अच्छा तो शांति जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है, है रंग रूप खुशियाँ थोड़े गम है पूरी खुशियाँ यही है यही है यही है छाम को यही वन है सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है ये ना सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है उसे अपना लो जो ही जीवन की जीत है ये जिद छोड़ो यू ना तोड़ो हर दर्पण है यही जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है से द्वार से धन से न दुनिया से घर से न द्वार से सांसों की डोर बधी है प्रीतम के प्यार से दुनिया छूटे पर ना टूटे ये ऐसा बंधन है ये जीवन है जीवन का यही है यही है यही है रंग तो थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ यही है